महाभारत कर्ण कर्णपर्व विशोध्याय अश्वस्था के द्वारा पांड्य नरेश का वध धतराष्टुवाच प्रोक्त पूर्व में प्रवीरो लोक विश्रुत न कर्म संग्रामे तवया संजय की धृतराष्ट्र ने पूछा संजय तुमने पांड्य को पहले ही लोक विख्यात वीर बतलाया था परंतु संग्राम में उनके किए हुए विरोचित कर्म का वर्णन नहीं किया तस्य विस्तर सो ब्रोशि प्रवीर से शिक्षा प्रभाव वीर च प्रमाण आज उन प्रमुख वीर के पराक्रम शिक्षा प्रभाव बल प्रमाण और दर्प का विस्तार पूर्वक वर्णन करो संजय उवाच भीोण कृप द्रोणीकरणार्जुन जनाजना समाप्त विद्यान धनुषे श्रेष्ठान मन से रथान यो झ्याक्षिपतीर्वाने महाराथा न मेणी चात्म कंचिदेव नरेन्ता द्रोण भीस्माभ्यात्मनो यो न मृष्यते वासुदेवाजुनाभ्यां चुनताम नहींक्षतात्म स पांडो नृपतिश्रेट सर्वशस्त्रता कर्णस्यादीक महन परूत इवातक्रीष्म्रोण कृपाचार्य अस्वस्थमा कर्ण अर्जुन तथा श्री कृष्ण आदि जिन वीरों को आप पूर्ण विद्वान धनुर्वेद में श्रेष्ठ तथा महारथी मानते हैं इन सब महारथियों को जो अपने पराक्रम के समक्ष तुक्ष समझता था जो किसी भी नरेश को अपने समान नहीं मानता था जो द्रोण और भीष्म के साथ अपनी तुलना नहीं कर सकता था और जिसने श्रीकृष्ण तथा अर्जुन से भी अपने में तनिक भी न्यूनता मानने की इच्छा नहीं की उसी संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ नृप शिरोमणि पांड्य अपमानित हुए यमराज के समान कुपित हो कर्ण की सेना का वध आरम्भ किया तदुदीर्ण रथा शय पत्ते प्रवर संकुल चक्रव पांडेनाभ्या कौर सेना में रथ घोड़े और हाथियों की संख्या बड़ी चढ़ी थी श्रेष्ठ पैदल सैनिकों से भी वह सेना भरी हुई थी तथापि पांडव नरेश के द्वारा बलपूर्वक आहत होकर वह कुम्हार के चाक की भांति चक्कर काटने लगी वूतान विप्रविधापान सम्यस्तरे पांडो वालक्ष पत जैसे वायु मेघों को उड़ा देती है उसी प्रकार पांड नरेश ने अच्छी तरह चलाए हुए बाणों द्वारा समस्त सैनिकों को घोड़े सारथी ध्वज और रथों से हीन कर दिया उनके आयुधों और हाथियों को भी मार गिराया दुर्दान दुर्दारोहण कायुधान सपाद रक्षान भद्राद्रिवाद्र जैसे पर्वतों का हनन करने वाले इंद्र ने वज्र द्वारा पर्वतों पर आघात किया था उसी प्रकार पांड नरेश ने रक्षकों सहित हाथियों और हाथी सवारों को ध्वजा पताका तथा आयुधों से वंचित करके मार डाला सशक्ति प्रास प्राथीरान अस्वरोहिंद खतलान कुंतला बाड़े करो शक्ति प्रास और तर्कसों सहित घुड़सवारों तथा घोड़ों को भी हम लोग पहुँचा दिया पुलिंद खस बालिक निषाद आंध कुंतल दाक्षिणार तथा भोज प्रदेशीय रण कर कशूर वीरों को अपने बाणों द्वारा अस्त्र शस्त्र तथा कौचों से थीन करके उनके प्राण हर लिए चतुरंगम बलम बाणे निग्न पांड महवी धत्वा द्रौड़ीर संभ्रांत असंभ्रांत राजा पांड्य को सम्रांगण में बिना किसी घबराहट के अपने बाणों द्वारा कौरवों की चतुरंगणी सेना का विनाश करते देख ने निर्भय होकर उनका सामना किया मधुरम प्राह श्रेष्ठ पूर्वम साथी उन निर्भय नरेश को मधुर वाणी में संबोधित करके योद्धाओं में श्रेष्ठ अश्वस्थामा ने युद्ध के लिए उनका आहवान करते हुए निर्भय के समान कहा राजन कमल पत्राक्ष विशिष्टा श्रुत भद्र प्रख्य प्रख्यात बल राजन कमल तुम्हारा कुल और शास्त्र ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है तुम्हारा सुघटित शरीर वज्र के समान कांतिमान है तुम्हारे बल और पुरुषार्थ भी प्रसिद्ध है च मुस्टिश्लेष्टा त्यजाताभ्या महदनु दौ्याय भाषी महाजलदृषं तुम्हारे धनुष की प्रत्यक्षा एक ही समय तुम्हारी मुट्ठी में सटी हुई तथा गोलाकार फैली हुई दिखाई देती है जब तुम अपनी दोनों बड़ी बड़ी भुजाओं से विशाल धनुष को खींचने और उसकी टंकार करने लगते हो उस समय महान मेघ के समान तुम्हारी बड़ी शोभा होती है सर्ववर्षे महावे गये अमित्रभिवर्षत मदन्यम नान पश्यारम तबाह हम्म mm -hmm. जब तुम अपने शत्रुओं पर बड़े वेग से बाण वर्षा करने लगते हो उस समय मैं अपने सिवा दूसरे किसी वीर को ऐसा नहीं देखता जो सम्रांगण में तुम्हारा सामना कर सके। मृग संघा निवार्य तुम अकेले ही बहुत से रथ हाथी पैदल और घोड़ों को मछ डालते हो ठीक इसी तरह जैसे वन विभयकर बलशाली सिंह बिना किसी भय के मृग समूहों का संहार कर डालता है महता रथ घोषण दिवम भूमि चनाद वरसाते सहा हा मेघो धासी दिव पार्थिव राजन तुम अपने रथ के गंभीर घोष से आकाश और पृथ्वी को प्रतिध्वनित करते हुए शरत काल में गर्जना करने वाले मेघ के समान जान पड़ते हो सं विषोपमान भुध स्व त्रम के नो यथाम अब तुम अपने तर्क से विषधर सर्पों के समान तीखे बाण लेकर महादेव जी के साथ अंधकार सूर्य संग्राम किया था उसी प्रकार केवल मेरे साथ युद्ध करो। मुक्तस्तथे तुक्त्वा प्रहरे द्रोण तनयम विध मत ध्वज अश्वस्था के ऐसा कहने पर पांड बोले अच्छा ऐसा ही होगा पहले तुम प्रहार करो इस प्रकार आक्षेपयुक्त वचन सुनकर अश्वस्थामा ने उन पर अपने बाण का प्रहार किया तब, तब आचार्य प्रवर अश्वस्थामा ने अत्यंत भयंकर तथा अग्नि शिखा के समान तेजस्वी मर्मभेदी भेदी बानो द्वारा पांड नरेश को मुस्कुराते हुए घायल कर दिया तथो परीक्षा ग्रा चांद मर्म भेद गत्या दशम्या संयुक्ता अस्वस्थामाजत तत्पश्चात अश्वस्थामा, अश्वस्थामा तीखे अग्रभाग वाले दूसरे बहुत से मरमभेदी नाराज चलाए जो दसवीं गति का आश्रय लेकर छोड़े गए थे बाणों की दस गतियां बताई गई है जो इस प्रकार है पहला उन्मुखी दूसरा अभिमुखी तीसरा त्रियक चौथा मंदा पाँचवा गोमूत्रिका छठवा ध्रुवा सातवा स्खलिता आठवा यम क्रांता नौवा कृष्ठा और दसवां अतिकृष्टा इनमें से पूर्व की तीन गतियां क्रमशः मस्तक हृदय तथा पार्श्वदेश का स्पर्श करने वाली है अर्थात उन्मुखी गति से छोड़ा हुआ बाण मस्तक पर अभिमुखी गति से प्रेरित बाढ़ वक्षस्थल पर और तिरक गति से चलाया हुआ बाढ़ पार्श्वभाग में आघात करता है मंदा गति से छोड़े गए बाण त्वचा को कुछ कुछ छेद पाते हैं गोमूत्रिका गति से चलाए गए बाण बाएँ और दाएँ दोनों ओर जाते तथा कवच को भी काट देते हैं ध्रुवा गति निश्चित रूप से लक्ष्य का भेदन कराने वाली होती है इस स्खलिता कहते हैं लक्ष्य से विचलित होने वाली गति को उसके द्वारा संचालित बाण लक्ष्य भ्रष्ट होते हैं यम का क्रांता वह गति है जिसके द्वारा प्रेरित बाण बारम्बार लक्ष्य भेद कर निकल जाती है कृष्ठा उस गति का नाम है जो लक्ष्य के एक अवयव पूजा आदि को छेदन करती है दसवीं गति का नाम है अतिक जिसके द्वारा चलाया गया बाण शत्रु का मस्तक काट कर उसके साथ ही दूर जा गिरता है नीलकंठी के आधार पर स्वाशु तय जसवो भवन परंतु पांडा नरेश ने नौ तीखे सहायकों द्वारा उन सब बाणों के टूर टुकड़े टुकड़े कर दिए फिर चार बाणों से उसके अश्व को अत्यंत पीड़ा दी जिससे वे शीघ्र ही अपने प्राण छोड़ बैठे अथ अच्छा द्रोण सुत सु छिशित शरिय धनुर्जा वितता पाण्ड्य छेदा देजस तत्पश्चात पांडेराज ने अपने तीखे बाणों द्वारा सूर्य के समान तेजस्वी अश्वत्थाम के ते उन बाणों को छिन्न भिन्न करके उसके धनुष की फैली हुई डोरी भी काट डाली दिव्यम धनुरथाधिज्यम कृप्वा द्रोणीर मित्रहायोत्तम ततः प्रेषया मा स वे दिव यशु संवाद आकाशम अकरो दिश एवच तब शत्रुसुदन द्रोण पुत्र विप्रवर अश्वत्थामा अपने दिव्य धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर तथा यह भी देखकर कि मेरे रथ में सेवकों ने शीघ्र ही दूसरे उत्तम घोड़े लाकर जोड़ दिए हैं सहस्रों बाण छोड़े तथा आकाश और दिशाओं को अपने बाणों से खचाखच भर दिया तत्स्थान शर्वान्ोणिर बाणा महात्मन जानोप्यक्ष पाण्डो सतसात पुरुष पुरुष शिरोमणि पांड ने बाण चलाते हुए महामनस्वे अश्वस्था के उन सब बाणों को अक्षय जानते हुए भी काट डाला तस्य इस प्रकार के चलाए हुए उन बान पूर्वक काट कर उसके शत्रु पांडव नरेश ने पहने बाणों द्वारा दृणभूम में उसके दोनों चक्ररक्षक को मार डाला अथारे नाघव मंडले मंडली प्रास्य द्रोण सुतो बाणान पूषाण जो यथान शत्रु की यह फुर्ती द्रोण कुमार ने अपने धनुष को खींचकर मंडलाकार बना दिया और जैसे पूषा का भाई परजन्य जल की वर्षा करता है उसी प्रकार उसने बाणों की वृष्टि आरंभ कर दी अष्टावष्ट मानवर आठ बैलों से जुटे हुए आठ छकड़ो ने जितने आयुध हुए थे उन सबको अश्वस्थामा ने उस दिन के आठवें भाग में चलाकर समाप्त कर दिया तमंत इव क्रुद्धम अंत कस्तको ये विसंज्ञा वन यमराज के समान क्रोध में भरा हुआ स्वस्थामा उस समय काल का भी काल साजान पड़ता था जिन जिन लोगों ने वहां उसे देखा वे प्राय बेहोश हो गए परजन्यो बाण धर्मांत भी सा जैसे वर्षा काल में मेघ पर्वत और वृक्षों सहित इस पृथ्वी पर जल की वर्षा करता है उसी प्रकार आचार्य पुत्र अश्वस्थामा ने उन सेना पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी द्रोणी परजन्य मुक्ता सुदुस्हाम संक्षिप्य मुदा पांड्या दुस्सह बाण वर्षा को पांड्य रूपी वायु ने वायब्यास्त्र गाए से छिन्न भिन्न करके प्रसन्नता पूर्वक उड़ा दिया तस्तः के तुम चंदना गुरु रूषित उस समय बारंबार चारो घोड़ो को भी मार डाला सूत में सुना महाजल स्वुंदेरा तिल से सारथी को मार कर महान मेघ के समान गंभीर शब्द करने वाले उनके धनुष को भी अर्धचंद्राकार बाढ़ के द्वारा काट दिया और उनके रथ को तिल तिल करके नष्ट कर डाला चित्वा अप्यहितं अस्त्री हाण सं्य चि इस प्रकार अस्त्रों द्वारा पांड के अस्त्रों का निवारण करके अश्वस्था ने उनके सारे आयुध काट डाले तथा युद्ध की अभिलाषा से उसने अपने वश में आए हुए शत्रु की का भी वध नहीं किया कर्णों गजानी कम उपाद्रव द्राव्या पांडवा नाम मह बल इसी बीच में कर्ण के पांडवों की गज सेना पर आक्रमण किया उस समय उसने पांडवों की विशाल सेना को खदेड़ना आरंभ किया विरथान गजान, गजान सन्नत भारत उसने बहुत से रथियों को रथीन कर दिया हाथी सवारों और घुड़सवारों के हाथी और घोड़े मार डाले तथा झुके ही गाठ वाले बहुसंख्यक बाणों द्वारा कितने ही हाथियों को अत्यंत पीड़ित कर दिया अथ द्रोणी महेश्वास पांड्यम शत्रु निबरणम विरथम रथनाम श्रेष्ठम डाण युद्ध कांक्षाया इधर महाधनुधर अश्वस्थामा ने शत्रुसंहारक रथियों में श्रेष्ठ पांड्य को रथहीन करके भी उनका वध इसलिए नहीं किया कि वह उनके साथ अभी युद्ध करना चाहता था हति स्वरोकल स्वरा भी सृष्ट प्रतिशब्दोबली तमाद्रभ्रो ऋसरा हत स्वर जब प्रतिहस्ति घर्जित इतने में ही एक सजा सजाए श्रेष्ठ एवं बलवान गजराज बड़ी उतावली के साथ छूट कर प्रतिध्वनि का अनुसरण करता हुआ उधर आने चला उसके मालिक और महावत मारे जा चुके थे अस्वस्था के बालों से आहत होकर वह शीघ्रतापूर्वक पांडेराज की ओर दौड़ा उसने प्रतिपक्षी हाथी की गर्जना का शब्द सुनकर बड़े वेग से उसी ओर धाबा किया था युद्ध को विदोधम पर्वत सा अनुसन्निष्ठन मल्वज स्वरण यथ नृशृग हरिन्न सह परु गजयुद्ध विशार मलयध्वज पांडव नरेश पर्वत शिखर के समान ऊँचे उत्श्रेष्ठ गजराज पर उतने ही शीघ्रता के साथ चढ़ गए जैसे धारता हुआ सिंह किसी पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाता है। हैलय जा के स्वामी पांड राज ने तुरंत अग्रसर होने के लिए उस हाथी को पीड़ा दी और अस्त्र प्रहार के लिए उत्तम यत्न बल तथा क्रोध से पीड़ित हो सूर्य की किरणों के समान तेजस्वी एक तोमर हाथ में लेकर गर्जना करते हुए उसे आचार्य पुत्र पर चला दिया मणि प्रवेको चा सुकमाल मोक्षिक मुदा ना हन द्रोड़ी वरांग भूषण उस तोमर द्वारा उन्होंने उत्तम मणिश्रेष्ठ हीरक स्वर्ण वस्त्र माला और मुक्ता से विभूषित अश्वस्थामा के मुकुट पर बारंबार यह कहते हुए प्रसन्नता पूर्वक आघात किया कि तुम मारे गए तुम मारे गए तदर्क चंद्र ग्रह पावि भिषातिताम विचूर्णितम महेंद्र भद्राभिम महास्वनम यथाज सिंह धरणी तले तथा सूर्य चंद्रमा ग्रह और अग्नि के समान प्रकाशमान वह मुकुट उस तोमर के गहरे आघात से चूर चूर होकर महान शब्द के साथ उसी प्रकार पृथ्वी पर गिर पड़ा जैसे इंद्र के वज से आहत हो किसी पर्वत का शिखर भारी आवाज के साथ धराशाई हो जाता है तथा प्रज्ज्वाल परिभान दिकरा तब अश्वस्थामा पैरों से ठुकराए हुए नागराज के समान शीघ्र ही अत्यंत क्रोध से जल उठा फिर तो उसने यमदंड के समान शत्रुओं को संताप देने वाले चौदह बाण हाथ में लिए पादा अग्रकरांस संच निपश्य बाहू चिरो महारथान उसने पांच बाणों से उस हाथी के पैर तथा सूढ़ काट लिए फिर तीन बाणों से पांड नरेश की दोनों भुजाओं और मस्तक को शरीर से अलग कर दिया इसके बाद छह बाणों से पांड राज के पीछे चलने वाले उत्तम कांति से सुशोभित छह महारथियों को भी मार ृपश्यत तो विचेक्षता उत्तम विशाल गोलाकार श्रेष्ठ चंदन से चर्चित सुवर्ण मुक्ता मणि तथा हीरों से विभूषित पांड नरेश की वे दोनों भुजाएं पृथ्वी पर गिरकर गरुड़ के मारे हुए दो सर्पों के समान छटपटाने लगी शिशिश कुम्य शि यथा जिसका मुखमंडल पूर्ण चंद्रमा के सज प्रकाशमान तथा तो नेत्र प्रोध के कारण अरुण वर्ण थे जिसकी नाशिका थी वह पांड राज का कुंडल मंडित मस्तक पृथ्वी पर गिरकर भी दो विशाखा नक्षत्रों के बीच में विराजमान चंद्रमा के समान सुशोभित हो रहा था चतुर नृप्रिभि कृतो दशा कुशल हवेश पांच उत्तम बाढ़ मारकर उस हाथी के छह टुकड़े कर दिए और फिर तीन बाण से राजा के भी चार टुकड़े कर डाले इस प्रकार दोनों मिलाकर दस, दस, दस देवताओं के लिए हविष्य के दस भाग कर देता है सोन प्रदाज पांडो कुंजरान स्वधाम ज्वलन पृथ्वी प्रवाहत जैसे पितरों के प्रिय मृत शरीर को पाकर प्रज्वलित हो उसे जलाती है और अंत में जल का अभिषेक पाकर शांत हो जाती है उसी प्रकार पांडनृत घोड़े हाथी और मनुष्यों के टुकड़े टुकड़े करके उन्हें प्रचुर मात्रा में राक्षसों के लिए भोजन देकर अंत में अस्वस्थामा के बाण से सदा के लिए शांत हो गए समाप्त विद्यंत गुरु सुसम नृप समाप्त करमाणु पेत थे सुहृद्रतोत्यर्थम अपुद जितष्णुम वरे स्वर जिसने पूरी विद्या समाप्त कर ली है तथा तो समस्त कर्तव्य कर्म पूर्ण कर लिए हैं उस गुरुपुत्र अश्वस्थामा के पास सुहृदों सहित आकर आपके पुत्र दुर्योधन ने प्रसन्नता पूर्वक उसकी बड़ी पूजा की ठीक उसी तरह जैसे बलि के पराजित होने पर देवराज इंद्र ने विष्णु का पूजन किया था श्री महाभारते कर्ण पर्व पांडवधे विंशोध्याय इस प्रकार से महाभारत कर्ण पर्व में पांडवध विषयक बीसवा अध्याय पूरा हुआ